प्रथम विभाग विभाग पूर्व द्वितीय साधना भक्ति वाईदी भक्ति वाईदी भक्ति उसके अंतर्गत लाखों अंगों में से चौसठ मुख्य अंग स्वरूप गोस्वामी वर्णन करते हैं और एक एक अंग का विस्तार कर रहे हैं तो उसमें हम श्री प्रभुपा द्वारा अनुवादित भक्ति रसाम सिंधु के अध्याय 8 में पहुंचे हैं जो कि उन्नीसवा अंग है वहां से आगे बढ़ाता है इनको। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभयचरणारविंद भक्तिद स्वामीश्लोपाइस्को संस्थाचले के द्वारा। मोम ज्ञान सिरांत ज्ञानांजनशनाकया चक्षुरमीडिता ये तस्म नमः श्री चैतन्य मनोभ स्थापित ये भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददा स्वदाक वंदेहमं श्रीगुरोपल श्रीगुरू श्री वैष्णवा श्री रूपं साग्र जातम सह गण रघुनाथ्वितम सजीव साम सवधतम परीजन सहित चैतन्यदेव श्रीराधापाला श्री विशाखाविता श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनंदीअद्वत श्रीवासादिगौड़ भक् हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तो रोज का पारायण करेंगे चौसठ भक्ति अंगों का प्रथम दस प्रमुख अंग प्राथमिक अंग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 कृष्ण भावना मृत में अग्रसर होने के लिए गुरु से जिज्ञासा करना भगवान कृष्ण की तुष्टि के लिए किसी भी भौतिक वस्तु का परित्याग करने के लिए तैयार रहना सात द्वारका या वृंदावन जैसे पवित्र तीर्थ स्थलों में वास करना आठ केवल आवश्यक वस्तुएं स्वीकार वस्तु को स्वीकार करना अथवा भौतिक जगत से आवश्यकता अनुसार ही संबंध रखना नौ एकादशी के दिन व्रत रखना दस पवित्र वृक्षा वृक्ष इत्यादि की पूजा करना इसके अतिरिक्त और दस महत्वपूर्ण अंग है इक्कीस अभक्तों की संगति का दृढ़ता पूर्वक परित्याग करना बाईस भक्ति की इच्छा न रखने वाले व्यक्ति को उपदेश न देना तेईस बहुमूल्य मंदिर या मठ बनवाने में अधिक उत्साह न दिखाना चौबीस न तो अत्य अधि, अधिक पुस्तक पढ़ना नहीं श्रीमद् नहीं श्रीमद् भागवत या भगवद गीता पढ़कर या उन पर व्याख्यान देकर कर जीविका अर्जित करने की धारणा को विकसित करना पच्चीस सामान्य आचार व्यवहार में लापरवाही न बरतना छब्बीस क्षति होने पर न तो शोक प्रकट करना न ही लाभ होने पर हर्ष व्यक्त करना सत्ताईस सत्रह देवताओं का अनादर न करना अठारह किसी जीव को व्यर्थ कष्ट न पहुंचाना उन्नीस भगवान का नाम कीर्तन करने या मंदिर में अर्च विग्रह के पूजन में विविध अपराधों से बचना 20 भगवान कृष्ण या उनके भक्तों की निंदा को कभी भी सहन न करना इसके अलावा और 40 अन्य महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार से हैं। 21 शरीर पर तिलक धारण करना 22 ऐसा तिलक लगाते समय शरीर पर कभी कभी हरे कृष्ण लिखा जा सकता है तेईस अर्चा विग्रह तथा गुरु को अर्पित पुष्प एवं मालाओं को स्वीकार करना और उन्हें अपने शरीर पर धारण करना 24 अर्चा विग्रह के समक्ष समक्ष नाचना 25 अर्चा विग्रह या गुरु को देखते ही नमस्कार कर नमस्कार करना 26 भगवान कृष्ण के मंदिर में जाते ही खड़े हो जाना सत्ताईस जब अर्चा विग्रह की शोभा यात्रा निकल रही हो तो तुरंत ही यात्रा में सम्मिलित हो जाना अट्ठाईस प्रतिदिन कम से कम एक बार या दो बार प्रातः एवं सायं काल विष्णु मंदिर में जाना उन्तीस मंदिर की कम से कम तीन परिक्रमा करना तीस मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा विधान पूर्वक करना इकतीस अर्चा विग्रह की स्वयं सेवा करना अर्चा विग्रह की स्वयं सेवा स्वयं करना बत्तीस गायन करना पैतीस संकीर्तन करना चौतीस कीर्तन जप करना पैतीस प्रार्थना करना छत्तीस प्रसिद्ध स्तुतियों का पाठ करना सैतीस महाप्रसाद को ग्रहण करना अड़तीस चरनामृत पान करना उनतालीस अर्चा विग्रह पर अर्पित धूप तथा पुष्पों को सूंघना चालीस अर्चा विग्रह के चरण कमलों का स्पर्श करना इकतालीस अर्चा विग्रह का भक्ति भक्तिपूर्वक दर्शन करना बयालीस समय समय पर आरती करना तैतालीस श्रीमद भागवत तथा भगवत गीता और ऐसे ही अन्य ग्रंथों से भगवान तथा उनकी लीलाओं के विषय में श्रवण करना चवालीस अर्चा विग्रह से अनुग्रह करने के लिए प्रार्थना करना 45 अर्चा विग्रह का स्मरण करनातालीस अर्चा विग्रह का ध्यान करना, 47 स्वेच्छा से कुछ सेवा करना 48 भगवान का ध्यान अपने सखा के रूप में करना 49 अपनी हर वस्तु भगवान को अर्पित करना 50 अपनी मनपसंद वस्तु तथा भोजन या वस्त्र भेंट करना इक्यावन कृष्ण के लिए सारे कष्ट झेलने झेलना और हर प्रयास करना बावन हर हालत में शरणागत बना रहना तिरपन तुलसी के पौधे को सींचना चौपन नियमित रूप से श्रीमद भागवत तथा ऐसे ही अन्य ग्रंथ सुनना पचपन मथुरा वृंदावन या द्वारका जैसे पवित्र स्थानों में जाकर रहना छप्पन वैष्णवों की सेवा करना सत्तावन अपने साधनों के अनुसार अपनी भक्ति की व्यवस्था करना अट्ठावन कार्तिक मास में विशेष सेवा का प्रबंध करना उनसठ जन्माष्टमी पर विशेष सेवा का आयोजन करना साठ पर्चा विग्रह के लिए जो कुछ भी किया जाए वो सावधानी से करना तथा तो भक्ति पूर्वक करना इकसठ भक्तों के बीच में ही भागवत पढ़ने का आनंद उठाना बाहरी लोगों के बीच में नहीं अधिक बड़े बड़े अधिक बड़े अधिक चढ़े भक्तों की संगति करना तिरसठ भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना चौसठ मथुरा की मथुरा मंडल में वास करना तो ये चौसठ अंग हैं और इनमें से पांच मुख्य है अर्चा विग्रह की पूजा श्रीमद भागवत का श्रवण भक्तों की संगति संकीर्तन तथा मथुरावास साधु संघ नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास श्रद्धा श्री मूर्ति रेव तो अभी हम आगे बढ़ेंगे आठवें अध्यय से ये दीवार से लग करके रिटर्न हो रहा है ऐसे घुमा देना पड़े थोड़ा तो मत हम्म मतलब दीवार पे डायरेक्ट ना लगे ऐसा कुछ करना पड़े डायरेक्ट नहीं सीधा है ना ऐसे वो क्या रहा है इसा? उन्नीसवा जो अंग है सेवा नाम अपराधान इको हो रहा है एक तो उन्नीसवा जो अंग है सेवा नाम अपराधा नाम वर्जन सेवा और नाम अपराध का वर्जन तो इस विषय में भक्तिरता मृत सिंधु में रूप गोस्वामी बहुत विस्तार में वर्णन कर रहे हैं वाराह पुराण अवाज वे ऊपर आ रहे थोड़ा क्या आज हो लाल नो था पुराण में से यहाँ पे दिया है ठीक है हम पढ़ेंगे मचना पर कीर्त्यंते वसुधे मया वैष्णव सदा तु वर्जनीया प्रयत्नता हम्म mm -hmm. रूप गोस्वामी ने ये श्लोक कह करके छोड़ दिया है इसको विस्तार में सब अपराध का नाम लिखा नहीं है किन्तु शिला प्रभुपाद वो शास्त्रों से अपराधों को लेकर के यहाँ पे ये अध्याय में दे रहे हैं निश्चित रूप से आ, ये शिला प्रभुपाद जीव गोस्वामी की टीका से लेकर के आ रहे हैं रूप गोस्वामी ने केवल वराह पुराण से बता दिया और पद्म पुराण से बता दिया तो वो जो एक 19 और 20 ये तीन श्लोक में रूप गोस्वामी सेवा और नाम अपराध से बचना चाहिए ये बताते हैं और उसकी टीका में जीव गोस्वामी वराह और पद्म पुराण से सब अपराध लेकर के आते हैं यह हरि भक्ति विलास में 440 सौ चालीस से लेके चार श्लोक आठवे अध्याय में वहां से ये सब अपराध है पहले 32 जो दिए हैं और उसके बाद वरहा पुराण से दूसरे 32 अपराधों की सूची जीव गोस्वामी देते हैं वो शिल प्रभुपात यहाँ पे दे रहे हैं तो देख सकते हैं कि शिल प्रभुपात ये सब चीजें हमारे आचार्यों से लेकर के रहे हैं शास्त्रों से लेकर के रहे हैं प्रभुपात कहते हैं पूरक वैदिक साहित्य में भगवान की सेवा से संबंधित निम्नलिखित बत्तीस अपराधों की सूची मिलती है यह पूरक वैदिक साहित्य में बताया है क्योंकि ये अपराधों की सूची जो अभी दे, देने जा रहे हैं बत्तीस अपराध वो हरि भक्ति विलास से जीव गोस्वामी उद्धित कर रहे हैं यहाँ पे तो हरिभक्तिविलास में सनातन गोस्वामी अलग अलग पंचरात्र शास्त्र और पुराण इत्यादि से इकट्ठा करके ये बत्तीस अपराधों की सूची दी है तो पहली ये जो सूची है वो अलग अलग शास्त्रों में से इसलिए पर लिखते हैं पूरक वैदिक शास्त्रों में या वैदिक शास्त्रों में भगवान की सेवा से संबंधित निम्नलिखित बत्तीस अपराधों की सूची मिलती है तो ये सब अच्छे से नोट कर लीजिए पहला आज के जमाने में मोटरकार या तो पालकी में सवार होकर या जूते पहनकर हर्चा विग्रह के मंदिर में प्रविष्ट होना प्रविष्ट होना यह अपराध पे नहीं होना चाहिए लिखा है लेकिन हम क्या उस तरह से बोल रहे हैं अपराध है उस तरह से उसमें प्रविष्ट होना अपराध है मोटर कार या पालकी में सवार होकर मंदिर में प्रविष्ट होना या तो जूता पहनकर मंदिर में प्रविष्ट होना अपराध है।, हाँ, है वो तो इसलिए हम लोग बोलते समय ऐसा नहीं करें उल्टा हो जाए आपको पता नहीं कि सामान्य रूप से भारत के अलावा बाकी सब जो देश हैं तो वहां पे जूता पहन करके मंदिर में जाना मतलब चर्च इत्यादि सब में वो लोग जूता पहन के जाते हैं मंदिर में भी आते हैं जूता पहन के आते हैं उसको अपराध नहीं है वो तो लोग सोचेंगे कि ये क्या बोल रहे हैं लो? इस कौन मंदिर में लोग इस तो, तो, तो, तो मंदिर में घुस जाते हैं चप्पल जूते पहन के उनको बताना पड़ता है भाई उतारिए कई बार उसके कारण वो मंदिर में नहीं जाते जूता कौन उतारे ऐसा करके ऐसे ही मोटरकार में सवार होकर मंदिर में प्रवेश करना या पालकी पर मंदिर में प्रवेश करना ये अपराध है भगवान की प्रसन्नता के लिए जन्माष्टमी तथा तो रथ यात्रा जैसे उत्सवों को मनाने से चूक जाना या नहीं मनाना अपराध है मतलब ऐसे जब उत्सव है तो उसको मनाना चाहिए नहीं मनाएंगे तो अपराध अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक होने में आनाकानी करना प्रणाम करने में इच्छा न होना प्रणाम नहीं करना आनाका निकलना ठीक है चलो चल जाएगा नहीं करते प्रणाम इतना भी थोड़ा नहीं। बार बार निकलते हैं तो ये अपराध है अर्च विग्रह के समक्ष प्रणाम नहीं करना वो अपराध है इसलिए ये तो हम हमें ध्यान रख कर के गांठ बांध लेनी चाहिए मंदिर में आते हैं तो भगवान को प्रणाम होने ही चाहिए अन्यथा अपराध लगता है हमने चैतने चरितमृत की कथा में देखा बात बता रहे तात्पर्य में कि श्लोक उद्धृत करते हैं शास्त्र कि यदि या अर्चा विग्रह के समक्ष प्रणाम करने से चूक गए तो उसका प्रायश्चित है एक दिन उपवास करना तो इसलिए समझना है इसको कि अर्चा विग्रह के समक्ष प्रणाम करना ही चाहिए कई बार होता है कि मंदिर है और उसके दरवाजे खुले हैं और सामने से हम गुजरते हैं बाहर से तो भगवान को देखते हैं, और को देखते हैं किंतु प्रणाम नहीं करते। तो यह अपराध लगता है प्रणाम करना दे जितनी बार निकलते उतनी बार प्रणाम करना होगा सामने इसलिए साउथ इंडिया में तो लोग भगवान के मंदिर के एकदम सामने घर नहीं रखना चाहते तो अपराध होते रहेंगे किंतु ये बात है जैसे हमारा मंदिर है यहाँ पे एकदम सामने दरवाजा है अभी उस साइड यदि कोई ऐसे या रास्ते से निकल रहे हैं और भगवान का द्वार खुला है भगवान के दर्शन हो रहे हैं तो ऐसे निकलते हुए प्रणाम करना है वापस ऐसे आते हुए प्रणाम करना है प्रणाम करके ही निकल सकते हैं और यदि ऐसे ही निकल गए तो अपराध लगता है सीधा प्रणाम पंचांग पंचांग या जो भी आप चाहें लेकिन प्रणाम करना है बिना प्रणाम किए हम निकल नहीं सकते हैं अन्यथा अपराध लगता है हाँ तो ये आदत की बात है ऐसा करना चाहिए और इससे मान लो कि ये हमारा मंदिर है बार बार आना जाना होगा आगे से रास्ते ठीक है तो यदि हम बार बार प्रणाम करेंगे तो थोड़े समय बाद हमारी चेतना यही हो जाएगी कि ये लोकेशन पे भगवान है वो भगवान को नकार के नहीं जाएंगे हम हमेशा चेतना में रहेंगे यहाँ पे जा रहे हैं साइड में भगवान है यहाँ पे जा रहे हैं साइड में भगवान है हम उनको नकारेंगे नहीं अन्यथा हम नकारते तो इसलिए नकारना नहीं चाहिए इसलिए भगवान के समक्ष नतमस्तक होने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए अन्यथा अपराध लगता है भोजन के बाद हाथ तथा पैर धोए बिना भगवान की पूजा हेतु मंदिर में प्रवेश करना अपराध है भोजन के बाद हाथ धोए बिना हाथ पैर धोए बिना मंदिर में प्रवेश करना पूजा हेतु मंदिर में प्रवेश करना अपराध है ये तो एकदम सामान्य बातें थी आजकल लोग तो ये नहीं सोचते खाया बाहर बैठे पंख खाया कि शुभे पर लेके हाथ पोछ दिया और फिर चले गए मंदिर में तो ये अपराध है ऐसा नहीं करना चाहिए हाथ और पैर दोनों छुट्ट होने चाहिए जब हम कुछ खाते हैं तो खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए और पैर धोने चाहिए पैर धोना भी आवश्यक है खाने के बाद केवल हाथ नहीं हाथ और पैर धोना चाहिए और वास्तव में तो आचमन भी करना चाहिए खाने के बाद खाने के बाद ओम केशवाय नम ओम नारायणाय नम ओम माधवाय नम कम से कम एक बार आचमन करना चाहिए हरे कृष्णा, या तो प्रॉपर तो है दो बार आचमन करना तो प्रसाद ग्रहण करने के बाद खाने के बाद आचमन करना चाहिए कम से कम ब्राह्मण को जो भगवान की पूजा कर रहे हैं या तो कम से कम यदि बार बार इस प्रकार आचमन नहीं कर सकते हैं बहुत व्यस्त हैं तो कम से कम जब पूजा करने जाते हैं तो उसके पहले उसके पहले आचमन करके जाना चाहिए चाहे पहले किया हो कि नहीं किया हो बात अलग है गुरु महाराज अभी बता रहे थे हम जब वैष्णव कल्चर एडिकेट एंड बिहेवियर इस पुस्तक के विषय में गुरु महाराज से मीटिंग कर रहे थे तो गुरु महाराज बता रहे थे हजारों मुद्दे हैं हजारों पॉइंट्स है कितनी सारी ऐसी चीजें थी जो प्रभुपात के समय हम लोग सरलता से पालन करते थे लेकिन आज कोई उसको पालन नहीं करता है उन्होंने एक उदाहरण दिया कि जैसे मंदिर में दर्शन के लिए भी यदि हम जाते थे आरती के लिए तो नियम था हमारा कि नहाए हो कि नहीं नहाए हो जो भी है लेकिन मंदिर में प्रवेश करने के पहले नहा करके फ्रेश कपड़े पहन के जाते थे ये वो लोग सब करते थे हम तो आ जाते सिद्धार्थ जो पुजारी है वहीं ये पालन करता है बाकी सब तो घुस जाते हैं ऐसे लेकिन गुरु महाराज बोले बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बतानी है मुझे इसलिए मैं पुस्तक में डाल रहा हूं तो ये है बिना हाथ पैर धोए भगवान की पूजा है तुम मंदिर में प्रवेश करना भोजन के बाद दूषित अवस्था में मंदिर में प्रवेश करना अपराध है वैदिक शास्त्रों के अनुसार यदि किसी परिवार में कोई मर जाता है तो सारा परिवार कुछ समय के लिए अपने पद के अनुसार दूषित हो जाता है उदाहरणार्थ ब्राह्मण परिवार में दूषण का काल 12 दिन है क्षत्रियों तथा तो वैश्यों के परिवार में 15 दिन और शूद्रो में 30 दिन हो दूषित अवस्था में हम जिसको सूतक बोलते हैं यहाँ पे सूतक में मंदिर में प्रवेश करना अपराध है दोनों का सूतक लगता है मृत सूतक और जन्म का सूतक मतलब ये समझना है ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद ने इतना ही चयन करके दिया है हमको विस्तार आपको चाहिए तो इसके इस विशेष अपराध के विषय में कहीं और और विस्तार में दिया होगा तो और विस्तार में यदि संशय रहता है तो जाकर के उधर देखना चाहिए हर एक अपराध के विषय में ऐसा है हरिभक्ति विलास में और इसकी जो कॉमेंट्री होगी उसमें भी दिया होगा और केवल हरिभक्तिलास ही हमारा स्रोत नहीं है किंतु हजारों सालों से लोग भारत में वैदिक समाज में इसको पालन करते आए हैं इन चीजों को तो इसलिए वो सब हमारा बड़ा प्रमाण है उसमें कहीं भी संशय रहता है कितना पालन करना कितना नहीं कितने हद तक तो ये भी जो अशिल प्रभ उपाध्याय दिया यहाँ पे कि 12 दिन ब्राह्मण के लिए वैश्यों के लिए पंद्रह दिन और शूद्रो के लिए तीस दिन तो ये भी मोटा मोटा है okay. हम्म वो अलग अलग है अलग अलग कुल में भी अलग अलग होता है केवल ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं है तो इसलिए वो साधु प्रमाण होगा, लेकिन यहाँ पिछला प्रोडक्ट बता रहे हैं कि ऐसी वस्तु है तो ये प्रश्न का उत्तर आपको रिसर्च के बाद मिलेगा यहाँ पे रूप गोस्वामी विस्तार में नहीं बता रहे हैं, तो हम भी विस्तार में भी इतना नहीं जाएंगे <laughs> क्या करें यहाँ आपको 10-15 साल रहा देखनी पड़ेगी वो पुस्तक आ जाएगी गुरु महाराज जी उसमें बहुत सारा 10 10-15 साल तो लगेंगे 132 अध्याय है उसमें कितने एक अध्याय और कम से कम भक्ति सिद्धांत वैभव जितनी तो बनेगी उससे भी बड़ी बनेगी और ये संक्षिप्त वर्षन है ये संक्षिप्त वर्षन है क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं कि आप इसको विस्तार मत करो अभी विस्तार के लिए तो हरेक अध्याय के लिए पुस्तक लिखी जा सकती है पूरी तो इसलिए संक्षिप्त वर्षण है तो एक सौ बत्तीस अध्याय है तो दस साल तो लग जाएंगे कम से कम पूरा कंप्लीट करने के लिए एक एक एक करके बाहर निकालेंगे पहला भाग दूसरा भाग तीसरा भाग ऐसा करके कर सकते हैं कभी एक हाथ से नमस्कार न करना ये सामान्य रूप से सब भक्त करते हैं नमस्कार करते हुए एक ही हाथ मतलब भगवान को जो प्रणाम करते हैं तो उसमें एक ही हाथ होता है क्योंकि एक हाथ में होती है जपमाला तो जब बेग लेके जाते हैं और एक हाथ से प्रणाम कर देते ऐसा करके तो वह अपराध है एक हाथ से प्रणाम करना या अपराध है दोनों हाथ होने चाहिए यहां पे लिखा है एक हाथ से प्रणाम करना अपराध है कोई सोचता है तो फिर हाथ ही नहीं रखे इसलिए जब बेग तो निकालनी नहीं है तो ऐसा करके कर, कर देते हैं ऐसा करके सिर नीचे लगा देते हैं तो एक हाथ से भी अपराध है बिना हाथ भी, भी अपराध है क्योंकि प्रणाम में दोनों हाथ होते हैं अष्ट अंग है अष्टांग में और पंच अंग है पंचांग में तो दोनों में अष्टांग में और पंचांग में दोनों में दो अंग है दो हाथ अष्टांग प्रणाम में है पुरुषा शिषा दृष्टिया मनसा वचसा तथा पदभ्याम उम बाहुम बाहुभ्याम भ्याम।, भ्याम मतलब दोनों नहीं तो बा, बाहुभि तो हो नहीं सकता है क्योंकि वो तो बहुत सारे हो गए हमारे दो से ज्यादा नहीं होते तो बाहुभ्याम नहीं तो दूसरा शब्द उपयोग होता यदि है मतलब दो है दो जो हाथ है उनसे प्रणाम करना होता है तो माला निकालो हाथ से निकालो माला क्यों हाथ में रखनी है प्रणाम करते समय तो बार बार क्यों माला करनी है तो बार बार आना जाना क्यों भगवान के सामने या तो मंदिर में बैठ के करो मा मतलब मंदिर में चल के करो या तो कोई ऐसी जगह पे जाओ जहां पे शांति से माला कर सको श्री कृष्ण के समक्ष सात नंबर श्री कृष्ण के समक्ष परिक्रमा करना श्री कृष्ण के समक्ष किसी की परिक्रमा करना यहाँ पे ये है सात नंबर आई थिंक ये ये कहना चाह रहे हैं श्री कृष्ण के समक्ष किसी की परिक्रमा करना क्योंकि शिला प्रभुपाल अंग्रेजी में तो सीधा नहीं लिखता है इन फ्रंट ऑफ वन शुड नॉट सर इन फ्रंट ऑफ कृष्णा तो भगवान के सामने भगवान की परिक्रमा भगवान ने सामने तो आएंगे ही नहीं परिक्रमा ना करना ये भय भक्ति विलास में आता है दो प्रकार के प्रदक्षिणा आती है एक तो सूर्य प्रदक्षिणम सूर्य की तरह किसी और वस्तु सूर्य जैसे प्रदक्षिणा करता है पृथ्वी की उस प्रकार से हम किसी की प्रदक्षिणा करें भगवान के सामने और दूसरा है भ्रम भ्रमर जो भवरा होता है या मधुमक्खी होती वो देखा होगा आपने कभी कभी जमीन पर गिर के ऐसे ऐसे ऐसे घूमती है अपनी धुरी पे घूमती है तो वो भी नहीं करना ये दो प्रकार का बताया है विलास में और कारण बताया है कि ऐसा करने में भगवान को पीठ होती है इसलिए ऐसा बताया है तो इसलिए भगवान के समक्ष परिक्रमा ना करना किसी और की तो ये वस्तु जहां तक मैं समझता हूं हम जैसे भगवान के और चविग्रह के पर्दे बंद कर देते हैं तुलसी परिक्रमा करने के समय तुलसी पूजा के समय क्योंकि तुलसी पूजा में परिक्रमा करना आता है तो परिक्रमा करेंगे तो भगवान को पीठ होगी नहीं तो इसलिए बंद कर देते हैं कई बार भक्त ऐसा सोचते हैं कि क्योंकि भगवान के सामने तुलसी की पूजा नहीं हो सकती है इसलिए हम पर्दे बंद कर देते हैं लेकिन तो फिर प्रभुपात की जो पूजा करते हैं उसमें तो पर्दे बंद नहीं करते हैं और प्रभुपात के समय भी नहीं करते देते तो इसलिए जहां तक शास्त्र से जो प्रमाण की बात है उसमें ऐसा लग रहा है कि तुलसी की प्रदक्षिणा क्योंकि करते हैं इसलिए पर्दे बंद कर देते हैं क्योंकि भगवान के समक्ष प्रदक्षिणा नहीं करनी चाहिए किसी वो प्रदक्षिणा करने की पद्धति है भगवान के दाहिने या दाहिने हाथ की बहने दहीने घूम करके निकलते हैं और कम से कम तीन परिक्रमा करनी होती है पे तो बताया अर्चा आठ अर्चा विक्रह के समक्ष अपने पांव नहीं फैलाना अपने पांव फैलाना ग्रह के समक्ष अपने पांव फैलाना कई बार भक्तों को क्या आदत होती है ऐसा ऐसा करके बैठेंगे सीधे पैर करके नीचे या तो ऐसा करके बैठेंगे तो इस प्रकार की चीज अर्चा विग्रह के सामने नहीं होनी चाहिए ना तो अर्चा विग्रह की तरफ अपने पैर होने चाहिए उनकी तरफ भी नहीं होनी चाहिए और उनके समक्ष भी हम पेड़ नहीं फैलाए अपने क्योंकि वे राजा हैं वे गुरु हैं श्रेष्ठ हैं, ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ ज्येष्ठ पूजनीय जो सब होते हैं उनके समक्ष कुछ ही आसनों में हम बैठ सकते हैं ये नियम है हम कोई भी आसन में नहीं बैठ सकते जैसे ऐसा करके बैठना ऐसा करके अभी गुरु महाराज है सामने तो अपराध लगता है कुछ ही ऐसे आदर आदर पूर्वक आसन है सम्माननीय आसन है उसमें हम ज्येष्ठ और श्रेष्ठ लोगों के सामने बैठ सकते हैं अन्यथा नहीं आसन अलग अलग प्रकार के होते हैं जिसमें हम बैठते हैं और उसमें कई आसन ऐसे होते हैं जिसको रिलैक्स्ड मोड में माना जाता है मतलब विश्राम मोड में माना जाता है तो ऐसे आसनों में ज्येष्ठ श्रेष्ठ ज्येष्ठ श्रेष्ठ पूजनीय लोगों के सामने नहीं बैठते उसी प्रकार अर्च विग्रह के समक्ष अपने पांव फैलाकर नहीं बैठना चाहिए नौ अपने हाथों से टखने कुहनी या घुटने पकड़कर विग्रह के समक्ष बैठना अपने हाथों से टखने टखने मतलब एल्बोस नहीं एंकल्स हाँ टखने मतलब ये एंकल्स बोल रहे हैं ये नहीं नहीं नीचे होता है ना ये पैर के जस्ट ऊपर एडी, एडी, एडी, एडी, एडी के ऊपर एडी के ऊपर जहां से हमारा ये ऐसा समझे ना ये, ये। पैर को ऐसा ऐसा करने वाला जो स्क्रू है नहीं नहीं पिंडली नहीं इसको क्या बोलते हैं तलवा तो अंदर मुख में होता है घुटना नहीं।, नहीं जो पैर होता है पैर की पेनी पेनी मतलब एडी एडी नहीं उसके ऊपर जो है उसको पकड़ के नहीं बैठना चाहिए समझिए ना वो पेड़ पकड़े मत बैठो अपना <laughs> नीचे का हिस्सा तो टखना फिर क्या है कोनी कोनी पकड़, पकड़ करके बैठना और घुटने पकड़ करके बैठना ये सब पकड़ के बैठने की हमको आदत होती है ऐसा करके बैठते हैं तो इसको पकड़ते हैं और पलाठी मार के बैठते हैं तो घुटना पकड़ते हैं पलाठी मार के बैठते हैं तो ऐसे करके घुटना पकड़ते हैं और और कोहनी पकड़ते हैं ऐसा करके बैठते हैं कोहनी पकड़ करके ऐसा ऐसा कर देना ये सब हमको आदत होती है तो बता रहे ये सब भगवान के सामने बाकी सब के सामने कर लो लेकिन भगवान के सामने ये अपराध हो जाएगा तो पुजारी लोग भी समझ ले <laughs> फिर कृष्ण के अर्चा विग्रह के समक्ष लेटना भगवान के समक्ष लेटना मंदिर में जाके लेट गए ऐसे सो गए तो वो भी अपराध है ऐसा नहीं करना चाहिए अर्चा विग्रह के समक्ष प्रसाद ग्रहण करना भगवान के सामने बैठ के प्रसाद ले रहे हैं। वो भी नहीं करना चाहिए वो भी अपराध है अर्चा विग्रह के समक्ष झूठ बोलना भगवान के सामने झूठ बोलना और सत्य बोलना शिल प्रभुपद इस विषय में बताते एक जगह पे कि पहले भारतीय समाज में लोग को यह सब पता था इसलिए कोई भी भगवान के सामने झूठ नहीं बोलेगा असत्य नहीं बोलेगा चरित्र के सामने बाकी कितना भी असत्य बोलता हो लेकिन यदि भगवान के सामने आया तो असत्य नहीं बोलेगा हाँ तो इसलिए ऐसी प्रथा थी कि जब गांव में झगड़ा होता था तो गांव में झगड़ा होता था तो अभी साक्षी देना है तो भगवान के मंदिर में होगा उसके सामने लेके जाएंगे तो सब दोनों सच्ची सच्ची बात बता देंगे तो वहां पे जो मैटर है वो सोल्व हो जाएगा उसी से आया कि अभी कोर्ट में भगवत गीता लेके आते हैं मैं जो कुछ कहूंगा सत्य कहूंगा सत्य, सत्य के अलावा और कुछ भी नहीं कहूंगा ऐसा करके करते हैं अभी पता नहीं आई थिंक कुरान भी होगी बाइबल भी होगी भगवदगीता भी होगी जो जिस प्रकार का है कुरान बाइबल भी होगी मुस्लिम को गया मुस्लिम है वो पे ना। लेकिन शायद मुस्लिम लोग तो नहीं रखेंगे शपथ नहीं लेते हैं और भक्ति में भी ये है कि भगवान के वर्षा विग्रह के सामने तो कभी आप सबके बोलना ही नहीं चाहिए और शपथ भी लेना ये भक्त नहीं करते और तो शपथ नहीं लेते भगवान के नाम पे कोई शपथ नहीं लेते वो एक अपराध में आएगा इन्हीं अपराधों की लिस्ट में एक आएगा कि भगवान के नाम पे शपथ लेना भगवान की कसम मैं सच बोल रहा हूं इस प्रकार से करना वो भी एक अपराध है वो अपराध इसलिए है क्योंकि हम भगवान को अपना काम कराने के लिए लगा रहे हैं इनका उपयोग रहे हैं और यहाँ पे है अर्च विग्रह के समक्ष कभी भी झूठ बोलना अपराध है तो कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और खासकर अर्थाविग्रह के समक्ष अः पहले जैसे विवाह भी होते थे तो विवाह की जो जुबान देते थे अः उसको कहते हैं वाकदान वाणी देते थे अपने मैं अपनी पुत्री को आपके पुत्र से विवाह कराऊंगा ये वाकदान हुआ वाणी का दान करना तो वाणी का दान लड़की के पिता लड़के के पिता को देते हैं तो इसको दान कर दिया ऐसा कहा जाता है जो शास्त्रों में वर्णन है कि लड़की का जो दान है कन्यादान वो 10 साल की उम्र तक हो जाना चाहिए ये वर्णन है शास्त्र में और ज्यादा से ज्यादा रजो दर्शन तक तो उसका अर्थ बताते हैं आचार्य गण कि ये वाकदान की बात हो रही है सप्तपदी सप्तपदी जो होते हैं वो तब तक हो सकते कभी लेकिन वाकदान तो हो ही जाना चाहिए तो ये भगवान के सामने होता है तो इसलिए फिर यदि उसमें कोई झूठ नहीं बोलेगा असत्य नहीं होगा सत्य वचन होगा वो इसलिए उससे यदि मुकरे तो बहुत बड़ा अपराध लगता है ऐसे ही अः होता था, फिर जो दीक्षा दीक्षा है, तो अग्नि और, तो और भगवान के समक्ष होता है तो इसलिए भगवान के समक्ष जब हमने कुछ बोला तो वो वचन सत्य करने पड़ते हैं यदि वो झूठ हुए तो पाप लगता है इसलिए ऐसे महत्वपूर्ण जो विषय हैं, उनको भगवान के अर्थविग्रह के सामने किया जाता है। अर्थविग्रह के समक्ष ऊंची आवाज में बोलना तो भगवान के दर्शन के लिए गए हैं अर्थ के सामने हैं, और बड़ी बड़ी आवाज में बोलने लगे या झगड़ा करने लगे या तो अपने ही ये सब आएगा तो ये ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए ऊंची आवाज में कुछ भी बोलना है नीचे आवाज में बोलो धीरे से चिल्ला के नहीं बोलना चाहिए यह बताया गया है धीरे जैसे आप समझिए ना सिंपल बात है गुरु महाराज यहाँ पे आ करके बैठे हैं यदि तो क्या आप इधर से उधर चिल्ला करके उसको बोलेंगे ए, ये लग के आप ऐसा बोलेंगे गुरु महाराज यहाँ पे बैठे है तो नहीं बोलेंगे ना शांति से उधर जाके बोल के नहीं सही ऐसी चीजें ज्येष्ठ श्रेष्ठ पूजनीय लोगों के सामने नहीं होती है इसलिए ये अपराध है गुरु महाराज बैठे होंगे तो सब लोग अपने आप को पालन करना चालू कर देंगे सही कोई भी हिम्मत भी नहीं करेगा जोर से बोलने की इधर से उधर उसके द्वार पे जाकर के शांति से बोल के आ जाएंगे वापस लेकिन भगवान है सामने तो विचार नहीं आता है इसलिए ये सब आदतें लगानी है ये सब आदतें आवश्यक है क्योंकि भगवान ज्येष्ठ श्रेष्ठ पूजनीय है तो उसके अः एटिकेट्स होते हैं एटिकेट्स मतलब सदाचार है ये वर्णाश्रम में भी जो सब सदाचार है ज्येष्ठ श्रेष्ठ लोगों के समक्ष वो वहां पे सीखते हैं वही चीज अर्थविग्रह के सामने लागू होती है तो इसलिए हम वहां पे तो नहीं सीखे तो कम से कम अर्थविग्रह के सामने तो सीख ले वहां से सीख होते तो ऐसा विचार ही नहीं आता ये सब चीज आसान लगती है पर्चा विग्रह के समक्ष अन्यों से बात करना अपने-अपने बात से सब कर रहे हैं अर्चा विग्रह के समक्ष वो गलत है भगवान के सामने आए तो भगवान पे ध्यान उनका दर्शन करो कुछ और भी चर्चा करनी है बात करनी है दूसरों के साथ बाहर निकल के करो अन्यथा अपराध लगता है पर्चा विग्रह के समक्ष रोना या चिल्लाना अभी चिल्लाना आया या रोना अर्चविग्रह के समक्ष अर्थविग्रह के समक्ष रोना नहीं चाहिए भगवान को हमेशा प्रसन्न चित्त होकर के मिलना चाहिए उनको दर्शन लेने चाहिए प्रसन्न चित्त प्रसन्न चित्त हो कर के अर्च विग्रह के समक्ष लड़ना झगड़ना तो ये भी होता है लड़ना झगड़ना है बाहर आ जाओ फटाफट बाहर जाओ जितना झगड़ना है अंदर नहीं उससे कम से कम अंदर तो झगड़ेंगे नहीं हो सकता है झगड़ा समाप्त हो जाए अर्थ विग्रह के समक्ष किसी को डांटना नहीं चाहिए ये बच्चों को मजा आ जाएंगे कुछ भी करो डांटेंगे नहीं <laughs> <laughs> <laughs> तो यही है बाहर निकल के पड़ेगी इसलिए उनको ऐसा ट्रेंड करेंगे कि अर्थविग्रह के सामने डांटने की जरूरत नहीं पड़े <laughs> तो अर्थविग्रह के समक्ष बच्चों की बात नहीं किसी को भी डांटना नहीं चाहिए विग्रह के समक्ष भिखारियों को भिक्षा नहीं दे भिक्षा देना भिखारी आए हैं तो उनको भिक्षा विग्रह के समक्ष ना दें दे विग्रह के समक्ष अन्यों से बहुत कटु वचन बोलना कटुवचन न बोले अर्थविग्रह के समक्ष अर्थविग्रह के समक्ष रोएदार कंबल ओढ़ना अर्थविग्रह के समक्ष किसी अन्य की स्तुति या बड़ाई करना किसी और व्यक्तियों की स्तुति करना, भगवान के भक्तों के अलावा शुद्ध भक्तों के अलावा किसी और सब लोगों की स्तुति करते रहना वो अच्छा नहीं है अर्थविग्रह के समय अर्थविग्रह के समक्ष किसी को गाली देना अर्थविग्रह के समक्ष लड़ाई झगड़ा करना चिल्ला ना बातें करना ऊंची आवाज में बोला गाली देना अब समझ समझ में आ रहा होगा क्या क्या नहीं करना चाहिए थोड़ा बहुत देखिए कम से कम भगवान के सामने तो नहीं ही करना चाहिए बाहर निकल के आप करो नहीं करो एक बात है कम से कम इधर तो नहीं ही करना चाहिए अर्चा विग्रह के समक्ष आ, अपान वायु का त्याग करना ये कठिन है ये वस्तु भी लोग ध्यान रखते हैं इनवॉल्टरी आप कहते हैं कि इनवॉल्टरी मतलब आ, इच्छा पे आश्रित नहीं है वो मैं हमारे सामर्थ्य में नहीं है उसको रोकना लेकिन ये बात गलत है वो चीज हमारे सामर्थ्य में है उसकी आदत लगानी पड़ेगी इतने हजारों सालों से लोग ये करते आए हैं और शास्त्र में भी है यहाँ पे इसका अर्थ सामर्थ्य में है कि इसकी आदत लगानी पड़ेगी तब जाकर के ये हो सकता है अपने साधनों के अनुसार अर्च विग्रह की पूजा करने से चुकना अर्थात अपने पास साधन तो है अर्थविग्रह के पूजन करने के लिए लेकिन कम लगा रहे हैं ज्यादा लगा सकते थे भगवान की सेवा में लेकिन अपने इंद्रिय तृप्ति में ज्यादा लगा रहे हैं और भगवान को कम लगा मतलब यथा सामर्थ्य सेवा करने में चूकना सामर्थ्य ज्यादा है लेकिन सेवा कम सामर्थ्य की कर रहे हैं तो वो भी एक अपराध है भगवदगीता में कहा गया है यदि कोई भक्त भगवान को पत्ती या थोड़ा जल भी अर्पित करे तो वे प्रसन्न हो जाते भगवान द्वारा बताया गया यह सूत्र निर्धन से निर्धन व्यक्ति पर लागू होता किंतु यह नहीं है कि जिसके पास पर्याप्त साधन हो वह भी इसी विधि को अपनाए और भगवान को जल तथा पत्ती अर्पित अर्पित करके उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करें। यदि उसके पास पर्याप्त साधन हो तो उसे अच्छे अच्छे अलंकरण उत्तम फूल तथा भोज्य सामग्री अर्पित करनी चाहिए और सारे उत्सव मनाने चाहिए ऐसा नहीं है कि वह अपनी इंद्र तृप्ति के लिए अपना सारा धन व्यय कर दे और भगवान को प्रसन्न करने के लिए थोड़ा जल तथा पत्ती अर्पित करे समझ में आ गया होगा अर्थात हम जितना ऐश्वर्य हमारे घर में रखते हैं अपने लिए भगवान के लिए उससे ज्यादा ही होना चाहिए ऐश्वर्य उससे कम नहीं होना चाहिए यदि हम रोज पकवान में दोपहर को चार आइटम खाते हैं तो भगवान के लिए कम से कम वो चार आइटम होनी चाहिए उसके ऊपर कुछ आप कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं हम तो अच्छा जा खा रहे हैं और भगवान को भगवान को तो बस फल चल जाते हैं या हम बढ़िया से मिठाई खा रहे हैं और भगवान को केवल राइस दाल भोग लगा दिया या चार आइटम राइस दाल सब्जी चपाती भोग लगाई और एक मिठाई भोग एक बार लगा दी थी और उसको हम दो महीना तीन महीना खा रहे हैं भगवान को तो एक बार केवल भोग लगा दिया और अभी हम खाए खाते जा रहे हैं नहीं भगवान को कम से कम हमारा जितना ऐश्वर्य है उतना तो होना ही चाहिए भगवान उससे ज्यादा हो सकता है उससे कम नहीं होना चाहिए कृष्ण को पहले अर्पित किए बिना ये पच्चीसवा है अभी कृष्ण को पहले अर्पित किए किए बिना कोई भी भोज्य पदार्थ खाना भगवान को अर्पित किए बिना किसी भी वस्तु को खाना यह अपराध है ऋतु 26 ऋतु के अनुसार कृष्ण को ताजे फल फल तथा तो तो अन्न अर्पित करने से चूकना अलग अलग ऋतु में अलग अलग ताजे फल और अन्न आते हैं तो ऋतु के अनुसार उसको अर्पित करना चाहिए जैसे अभी आम आते हैं तो करना चाहिए क्योंकि हम तो खाने वाले हैं मान लो हम नहीं खा रहे हमारे पास कुछ भी नहीं है हम तो बस ऐसे ही पानी पी के जी रहे हैं तो ठीक है चलो अर्पण नहीं किया ठीक नहीं जी हम खा रहे हैं तो हमको तो अर्पण करना ही चाहिए ऋतु के अनुसार जो भी आता है सत्ताईस भोजन बन जाने के बाद जब तक उसे अर्चा विग्रह को अर्पित न कर दिया जाए तब तक उसे किसी को नहीं देना भोजन बन भगवान का भोग बन गया भगवान को अर्पित होने नहीं गया और हम खाना शुरू कर दिए या तो किसी को दिया खाने के लिए तो वो सब अपराध है अट्ठाईस अर्च विग्रह की ओर पीठ करके बैठना सरल है ये तो उन्तीस गुरु को चुपके से नमस्कार नहीं करना गुरु को चुपके से नमस्कार करना अर्थात नमस्कार करते समय उच्च स्वर से गुरु की स्तुति नहीं करना मतलब प्रणाम जब करते हैं तो प्रणाम में अलग अलग अंग हैं उसमें से एक अंग है वाचा उदा शिदा दृष्टिया मनसा वचसा तथा वाचा से भी प्रणाम होता है आठ अंग में से एक वो है पंचम पांच अंग में से भी एक वाचा है तो इसलिए प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए प्रणाम का एक अंग है प्रणाम मंत्र बोलना किंतु ऐसा नहीं है कि सब आठ अंग एक साथ होते हैं प्रणाम मंत्र बोल करके फिर हम दंडवत्र करते हैं ऐसे ठीक है जरूरी नहीं है कि दंडवत करते समय नीचे मुख है और पूरा ऐसे तभी मंत्र बोल रहे हैं ऐसा परंपरा में कभी पाया नहीं गया है कहीं भी साधु प्रमाण में कि किस प्रकार से होना चाहिए तो भगवान का दर्शन दृष्टिया दर्शन किया भगवान का और स्तुति की प्रणाम मंत्र से और फिर बाकी के अंग मन का मन तो हमेशा रहता है मन तो रहना ही चाहिए <laughs> इस विषय में एक बहुत ही एक घटना घटी थी हम लोग सेलम में थे और मंगल आरती में रोज जाते थे मैं एक बार आया मंगल आरती में और आकर के सीधा प्रभुपाद को प्रणाम किया अभी शंख नहीं बजा था तो शंख नहीं बजा तब हम प्रभुपाद को तो प्रणाम करते हैं ना पहले तो मैंने प्रभुपाद को प्रणाम किया अष्टांग प्रणाम किया मंत्र बोला तब नीचे गिर करके मंत्र बोलते थे देखते नहीं थे प्रभुपात को पहले नीचे के मंत्र बोल के फिर खड़े होते थे तो प्रभुपात को प्रणाम किया और जैसे ही खड़ा हुआ तो दिव्य प्रवन प्रभु है सेलम में तब थे अभी स्लोमानिया स्लोवानिया स्लो, में या क्रोएशिया में तो वो जोर जोर से हंसने लगे जोर जोर से हंसने लगे तो ये क्यों जोर से हंसे बोला तो उधर तो देखो प्रभुपात है ही नहीं प्रभुपात को तो अंदर ड्रेसिंग के लिए लेके गए बोले तो आप प्रणाम किए कुछ देखे नहीं कौन है क्या है बस लगा दिए। तो ऐसे तीस, गुरु के समक्ष उनकी कुछ प्रशंसा करना गुरु के समक्ष उनकी प्रशंसा करना भूलना प्रशंसा नहीं करना मतलब गुरु से जब भी हम मिलते हैं तो उनकी थोड़ी प्रशंसा करनी चाहिए हमेशा उनका गुणगान करना चाहिए उसको यदि चूक जाते हैं तो अपराध लगता है गुरु के समक्ष अपनी बड़ाई करना मैंने तो ये कर दिया गुरु महाराज मैंने तो वो कर दिया मुझे तो यह आता है मुझे तो वो आता है आपकी बात सही है गुरु महाराज मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ क्योंकि जब ऐसा करते हैं तो मैंने देखा है कि इतना लाभ होता है इसलिए मैं तो पहले से ही यह जानता है। इस प्रकार से मैं कुछ हूँ ऐसा दिखाना गुरु के सामने और बत्तीस अर्च विग्रह के समक्ष देवताओं का उपहास करना अर्चा विग्रह के समक्ष देवताओं का उपहास करना उनका अपमान करना ये भी अपराध है ये बत्तीस अपराध हरिभक्ति विलास से है और अभी अन्य बत्तीस अपराध की जो सूची है वह वराह पुराण में दी गई है उससे आएगा वो हम कल लेंगे समाप्त हो गया है तो इस बत्तीस अपराधों की दूसरी जो सूची है उसको कल लेंगे श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय, श्री भक्तिरसा मृत सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे